ये माया का सत्व गुण में फंसा है तो ये माया है तरना दुस्तर है लेकिन जो मेरी शरण आता है वो तर जाता है भगवान भी कहा मेरी शरण अब एक नाथ जी महाराज कहते कि के, मेरे विठ्ठल मेरे प्रभु तुम्हारी शरण क्या क्या मैं हिमालय में चला जाऊं ये तुम्हारी शरण है या गुफा में समाधि लगाऊं तो तुम्हारी शरण है अथवा पंडरपुर में तुम्हारी आरती पूजा करता रहूं ये तुम्हारी शरण है आप ही बताओ आपकी शरण क्या है भगवान की शरण जाना चाहिए भगवान की शरण जाना चाहिए गुरु की शरण जाना चाहिए शरण तो नाम सुन लिया है क्या भगवान का जो आर्टिस्टों ने कल्पना करके चित्र खींचा और उस चित्र पे से चित्र लेकर जो शिवाकाशी में छपे और वो फोटो हमारे घर आए क्या उस फोटो के पैर पकड़ के बैठना उसकी शरण है क्या अथवा उस फोटो को देखकर जिन्होंने पत्थर में से भगवान का श्री विग्रह बनाया उनको हम प्रणाम तो करते हैं पूजा भी करें अच्छा है तो क्या उस जयपुर से लाए हुए श्री विग्रह के जिसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी उसके पैर पकड़ के बैठना क्या उसकी शरण है क्या भगवान की किसी धातु से अथवा पत्थर से बनी हुई मूर्ति अथवा जेरूसलम में रखे हुए उस पत्थर को पकड़ के आलिंगन करके बैठना क्या खुदा की शरण है क्या भगवान की शरण है क्या अगर मूर्ति के पैर पकड़ के बैठना या श्री विग्रह के पैर पकड़ के बैठना ही उसकी शरण है तो पकड़ पकड़ने पैर छुट्टी हो जाए कल्याण हो जाए पकड़े रखे, पकड़े रखे, उस संत को खोजते खोजते मानो उस सच्चिदानंद ने उस परमेश्वर ने उस गुरु तत्व ने जिसमें उनकी स्थिति हुई वो कि जो एक संकल्प उठता है और दूसरा उठने को है बीच की जो संकल्प उस की स्थिति है वो सच्चिदानंद है उस सच्चिदानंद में विश्रांति करना ईश्वर की शरण है सुख और दुख चले जाते फिर भी जो नहीं जाता उसमें स्थिति करना ये ईश्वर की शरण है अनुकूलता में हर्ष होता है और प्रतिकूलता में शोक होता है हर्ष शोक राग और द्वेष मति के धर्म होते हैं वो मति बदल जाती है हर्ष शोक बदल जाता है फिर भी हर्ष शोक के समय को जो देखता है हर्ष शोक का जो साक्षी है उस परमात्मा में स्थिति करना ये ईश्वर की शरण है ये माम प्रपज्यंते माया मेतांतरंती जैसे मछुआ जाल चारों तरफ डालता है छोटी मोटी मछली देर सफेर पकड़ी जाती है लेकिन जो मछुआ के पैरों में मछली घूमती है उसको तो मछुआ की जाल नहीं पकड़ती ऐसे जो सच्चिदानंद के इर्द गिर्द अपने चित्त को ले जाता है वो सच्चिदानंद की इस माया की जाल से छूट जाता है तो एक तो अपना दोष निकालने में हमारी तत्परता होनी चाहिए दूसरी बात गुरु की स्थिति को समझें और तीसरी बात अविद्या को मिटाने के लिए यत्नशील रहें, अज्ञान को मिटाने के लिए यत्नशील रहें। चरणदास गुरु कृपा की नहीं उलट गई मेरी नैन पुतरिया चरणदास जी कहते हैं गुरु की कृपा भाई गुरु ने कृपा की मेरी नैन पुतरिया उलट गई नैनपुत्रियां क्या जो देखने की दृष्टि थी जो समझने की दृष्टि थी जो नापने का माप डंडा था वो उलट गया पलट गया आज तक जो अपने को धन से मैं धनवान मानता था ये मेरी मूर्खता है इसमें तो धन का बड़पन हुआ पद से मैं अपने को पद्वान मानता था सर्टिफिकेटों से अपने को फलाना मानता था अथवा देह के लंबे और नाहटेपन को अपना मैं मेरा मानता था देह और देह के सबनियों को मैं और मेरा मानता था ये जो मेरी बेवकूफी थी वो उलट गई चरणदास गुरु कृपा कि नहीं उलट गई मेरी नैन पुत्रिया गुरु की कृपा हुई मेरी नैन पुत्रिया मेरी देखने की दृष्टि बदल गई तन सुकाए पिंजर की ओ तुलसीदास ने कहा धरे रैन दिन ध्यान तुलसी मिटे न वासना बिना विचारे ज्ञान तो ज्ञानी गुरु में स्थिति के बिना ज्ञान तत्व का विचार किए बिना चाहे सौ साल की समाधि लगा दो समाधि लगाना अच्छा है ध्यान करना बहुत अच्छा है बहुत जरूरी है लेकिन ध्यान के साथ अगर स्थिति के तरफ अविद्या मिटाने के तरफ दृष्टि नहीं रही तो वो हाल हो जाएंगे वशिष्ठ जी बताते कि एक बहु रूपया आया राजा दिलीप के पास राम जी प्राचीन इतिहास कहता इस अयोध्या के प्राचीन काल में तुम्हारे कुल के जो दिलीप राजा राज्य करते थे राघु कुल के दिलीप राजा के पास बहु आया उसने ऐसा रूप बनाया कि दिलीप राजा खुश हो गए इनाम इन देना चाहा तो बहु रुपया ने कहा ये तुम जो देते वो इनाम नहीं जो मुझे चाहिए वो दीजिए आपकी जो तेज भागने वाली घोड़ी है ना वो मुझे इनाम दीजिए और वो प्यारी घोड़ी थी दिलीप की दिलीप ने कहा यह तो नहीं दूंगा बहु ने कहा देखो फिर मैं दूसरा एक तुमको खेल दिखाता हूं तुम मुझे लोहे की संदूक में डाल दो और संदूक को जमीन खोदकर अंदर डाल दो और मैं समाधि करके बैठूंगा छह महीने के बाद तुम जमीन खुदवाना और वो बैग खुलवाना अगर मैं तुमको छह महीने बिना अन्न जल के एक ही पद्म आसन पर बैठा हुआ मिलू फिर तो तुम इतना इनाम दे दोगे ना फिर तो घोड़ी दोगे दिलीप को आश्चर्य हुआ कि छह महीना बिना अन्न जल और बिना श्वास लिए हुए धरती में गड़ा हुआ आदमी फिर जीवित रहेगा बोले हां ऐसा ही किया गया छह महीने पूरे हुए मंत्रियों ने कहा कि राजन छह महीने तो हो गए पूरे उसको निकाला जाए बोले निकालेंगे जीवित होगा तो घोड़ी मांगेगा वो मुझे देनी नहीं और मर गया तो फिर से गाड़ना पड़ेगा अगर मरा मिला तो फिर से खोद के घूम डालना पड़ेगा इससे भले रहा समय बीतता गया रघु राजा का राज्य समाप्त हुआ दूसरे राजाओं का राज्य समाप्त हुआ राम जी अब दशरथ नंदन आप देखो तुम्हारा राज्य और वो अभी वहां गड़ा हुआ है चलो देखते हैं उसको खुद आया और वो निकाला तो उसकी जीवा तो तालु में थी प्राण दस्त में द्वार चढ़े हुए थे वशिष्ठ ने धीरे धीरे सिर पर थपलियां मारी और जीभ नीचे उतारे तो उसने आंख खोली और पहला उसका वचन था लाओ घोड़ी ही घोड़ी दे दो तो घोड़ी दे दो राम जी वासना लेकर जो बैठा समाधि में अज्ञान अविद्या लेकर समाधि उठी तो वही अविद्या वही अज्ञान निकला गुरु तत्व तो में स्थिति नहीं किया ना मैं एकांत में जाके तप करूंगा बहुत अच्छी बात है सुंदर बात है लेकिन तप करते हो स्थिति करने के लिए कि तप करते हो कुछ बनने के लिए कुछ बनने के लिए तप किया तो बिगड़ना भी पड़ेगा क्योंकि तप का फल जो मिला वो फिर नष्ट हो जाएगा लेकिन गुरु में स्थिति की तो फिर वो नष्ट होने वाली चीज नहीं मिलती कुर्सी कुर्सी की सत्ता भी नष्ट हो जाती है शरीर का सौंदर्य भी नष्ट हो जाता है पति पत्नी का संबंध भी नष्ट हो जाता है सेठ नौकर का संबंध भी नष्ट हो जाता है और तो क्या कहें भैया अष्ट सिद्धियों का सामर्थ्य भी नष्ट हो जाता है इसलिए बुद्धिमान हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धियां थी उसमें रुके नहीं राम जी की शरण गए और राम जी तत्व में उन्होंने स्थिति की और हनुमान जी धन्य धन्य हो गए अष्ट सिद्धि नवनिधियों के धनी संयम की मूर्ति बुद्धिमानों में अग्रगण फिर भी जब तक श्री राम तत्व तो में गुरु तत्व तो में स्थिति नहीं हुई तब तक वो दास है सेवक है तो हमारा लक्ष्य यह होना चाहिए अपना दोष निकालने में तत्पर दूसरी बात अच्छा दोष निकालने में एक युक्ति और बता देता हूं अपना दोष में निकाल रहा हूं ऐसा करके निकालोगे तो बहुत देर लगेगी और मेहनत होगी और फिर खतरा भी होगा देखो सत्संग में कितना आसानी से रास्ता मिल जाता है अनुभव से जो लोग गुजरे हैं बड़े बुजुर्गों का अनुभव बड़ा काम आता है अपना दोष निकालने को आप निकालोगे तो देर लगेगी अपना दोष समझ के निकालोगे तो देर लगेगी और निकलेगा तब भी खतरा हो सकता है और नहीं निकलेगा तब भी खतरा हो सकता है मेरे में फलाना दोष है और मैं निकाल रहा हूं अगर निकालते निकालते दोष निकल गया तो मैं इस बात में निर्दोष हूं लोग दारू पीते मैंने छोड़ रखा है ये लोग बड़े लोग ही हैं मैंने धन को छोना छोड़ दिया है ये लोग ग्रस्थी कीड़े ग्रस्त में मर रहे हमने तो शादी की और घर छोड़ के चले गए सात साल बाद में थोड़ा बहुत संसार में आए बस अब फिर हम बिल्कुल अगर दोष निकल गया काम दोष क्रोध दोष लोग दोष शराब का दोष कोई दोष निकल गया अपने पुरुषार्थ से तो मैं इस बात में निर्दोष हूं ऐसे लोग मिलेंगे तो अंदर से अहम पुरेगा कि ये लोग तो अभी पी रहे मैंने छोड़ दिया और वो दोष निकालने में मेहनत होगी दोष निकालते तभी भी मेहनत होगी और निकला तभी भी खतरा होगा अहम का महाराज क्या करे दोष पड़ा रहे ना कभी नहीं दोष निकालने की जरूर लेकिन निकालने की युक्ति समझ लो दोष मुझ में है ऐसा ना सोचो दोष शरीर में है दोष बुद्धि में है दोष मन में है दोष मेरे संस्कारों में है इन संस्कारों का दोष निकल रहा है मैं तो चैतन्य निर्दोष नारायण का सदगुरु का सनातन पुत्र हूं तो दोष निकालने का अहंकार नहीं चोटेगा और दोष निकालने में आसानी होगी नहीं तो क्या नहीं निकाल सकेंगे तो विषाद होगा और निकाल गए निकल गया तो अहंकार होगा विफलता में विषाद और सफलता में अहंकार लेकिन दोष को जहां है दोष वहां जानना और आपको अपने ईश्वर में अथवा गुरु तत्व तो में स्थिति करके दोष निकालना बड़ा आसान हो जाएगा जैसे दूसरे का दोष जल्दी दिखता है अपना दोष नहीं दिखता दूसरे के दोष निकालने के लिए अक्कल जल्दी काम करती अपने दोष निकालने के लिए डबला छाप हो जाती अक्कल वकीलों से पूछ के देखो अपना निजी केस वकील नहीं लड़ेंगे दूसरा वकील रखेंगे डॉक्टरों से पूछो अपना निजी कुटुमखी अथवा अपनी निजी ट्रीटमेंट नहीं करेंगे इलाज नहीं करेंगे दूसरे से करेंगे तो ऐसे ही दोष को मेरे में दोष है समझ के नहीं मन में दोष है बुद्धि में दोष है आदतों में दोष है और उनको निकालो अपने को गुरु तत्व तो में आत्म आत्मतत्व तो में स्थिति कराओ तो दोष निकालने में सफलता हो जाएगी और सफलता का अहंकार नहीं आएगा और कभी थोड़ी देर के लिए विफलता रही तो आप हार कर थक कर दीन नहीं होंगे ये दोष निकालने की तरकीब सुबह दोपहर शाम जब भी मौका मिले तब अपने दोषों को चुन चुन के जैसे पैर में कांटा घुसाए तो निकालते हैं युक्ति से दबा के निकालो सुई से निकालो नहीं तो फिर छोटे मोटे चिमटे से निकालो अगर नहीं निकलता तो गुड़ और नमक या हल्दी मिलाकर उसकी पोटिस बनाकर बांधो फूलेगा फिर निकलेगा ऐसे फिर कोई नियम की वृत्त की पोटिस बांध कर दोष निकालने की कोशिश करो निकलेगा तो दोष निकालने में तत्पर दूसरी बात गुरु की स्थिति को समझें गुरु की स्थिति समझेंगे तो गुरु से मानसिक कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा सब बंद बैठे मानो गुरु जी हजार माइल दूर है लेकिन ध्यान के प्रभाव से वो हजार माइल की दूरी नहीं रहेगी श्री कृष्ण को पांच हजार वर्ष बीत तो गए लेकिन मीरा इतना तदाकार होती कि पांच हजार वर्ष की दूरी मीरा के आगे नहीं रहती मीरा के आगे तो कृष्ण नाच रहे कृष्ण बंसी बजा रहे कृष्ण भी भोजन कर रहे हैं कृष्ण अर्जुन को गीता सुना रहे कृष्ण आए तो मीरा हर्षित हो जाती और आ नहीं रहे तो मीरा समझते भी क्या क्या कारण है मीरा रो रही है रोना विरह भक्ति होती और आना आओ। मदे का मीरा का कभी तो प्रसन्नता से मुखड़ा खिलता है तो कभी वीरह अग्नि से मीरा का हृदय शुद्ध होता है आपके पास दो बड़ी भारी योग्यताएं हैं एक योग्यता है हर्ष और दूसरी योग्यता है विषाद ईश्वर की स्थिति में गुरु की स्थिति में अगर स्थिति हो रही है तो हर्ष करते करते आनंद उत्सव भगवान को गुरुदेव को मैंने तो गुरुदेव को स्नेह करते हुए बहुत पाया गुरुदेव को स्नेह करते करते मन ही मन गुरुदेव से बात करते करते हृदय पुलकित होता है हर्षित होता है और गुरु तत्व की जो प्रेरणा होती है गजब का लाभ होता है तो हर्ष की शरीरता बहाकर आपके कर्मों को और पाप ताप को बेवकूफी को बहा दो अथवा तो कभी कभी वीरह की अग्नि जलाकर आपके जीवत्व को अथवा आपके संस्कारों को जल जाने दो वीरह अग्नि से भी तुम्हारे पुराने संस्कार जलते जाएंगे सीखते जाएंगे सीखते जाएंगे मतलब जैसे मुंगफली शेख दिखारी सिंह बन गई अब वो सिंह खा सकते हो देख सकते हो बेच सकते हो लेकिन उसको बो, बो नहीं सकते उसकी परंपरा नहीं बढ़ा सकते ऐसे ही तुम्हारे जो भी जन्म जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं, वो अगर विरह अग्नि में सेक लिए जाएं, तो वे संस्कार फिर सत्य बुद्धि से तुम्हारे पास रहेंगे नहीं और वो दूसरे जन्मों का कारण नहीं बनेंगे जैसे सेका हुआ अनाज नहीं उगता है ऐसे ही विरहग्नि में सेका हुआ चित्त उसके अंदर पड़े हुए संस्कार वे जन्मों का कारण नहीं बनते हैं तो गुरु में स्थिति करने से भगवत तत्व में स्थिति करने से अंत कर्म सीख जाएगा विरहग्नि में बाधित हो जाएगा और महाराज तीसरी बात अविद्या को मिटाए अविद्या माना क्या जो अविद्यमान वस्तु है उनको सत्य समझने की जो बेवकूफी है उसको मिटाए ये जो दिख रहा है हार ये अविद्यमान है बोले महाराज दिख रहा है विद्यमान है नहीं अविद्यमान है ये पहले नहीं था दिख रहा है ना सबको ये हार ये पहले नहीं था बाद में नहीं रहेगा अभी भी नहीं के तरफ जा रहा है जो पहले नहीं थी वस्तु स्थिति और बाद में नहीं रहेगी वो अभी भी नहीं ही है मिथ्या है इसमें सत्यबुद्धि जितनी जितनी होगी उतना उतना जन्म मरण और दुख सुख की थप्पड़े लगेगी और इसकी वास्तविक समझ आ जाएगी कि पहले नहीं था बाद में नहीं रहेगा स्वप्ना पहले नहीं था बाद में नहीं रहेगा तो स्वपना चलते चलते नहीं हो जाएगा ऐसे ही शरीर पहले नहीं था बाद में नहीं रहेगा कोई भी दुख पहले नहीं था बाद में नहीं रहेगा कोई भी सुख पहले नहीं था बाद में नहीं रहेगा कोई भी संबंध पहले नहीं था बाद में नहीं रहेगा कोई भी हवाई पहले नहीं थी बाद में नहीं रहेगी बोले बाद में मर जाएंगे फिर भी रहेगी अनंत काल के आगे उसकी क्या कीमत है लेकिन मेरा चैतन्य आत्मा परमात्मा मेरा गुरु तत्व तो पहले भी था सृष्टि के पहले था अभी और सृष्टि के बाद भी रहेगा मैं उसमें स्थिति करता हूं तो तुम न चाहोगे फिर भी तुम्हारी वाहवाही हो जाएगी क्योंकि तुमने सत्य में स्थिति की है प्रकृति के स्वामी में स्थिति की तो प्रकृति अनुकूल हो जाएगी तुम्हारे फिर कोई तुम्हारा नाहक विरोध करेगा तो प्रकृति उसकी बुद्धि बदल देगी अगर बुद्धि बदलने के काबिल नहीं तो प्रकृति उसको प्रॉब्लम करके ऑपरेशन कर देगी जयपुर राजस्थान में जयपुर के नजदीक गलता नाम की जगह है गलतेश्वर भी लोग बोलते हैं वहां पर भक्तमाल के रचियता नाभाजी महाराज के पोता शिष्य नाभाजी महाराज के शिष्य के शिष्य प्रहारी बाबा हो गए प्रहारी बाबा केवल दूध पीते थे और नित्य निरंतर अपने परमात्मा में रमण करते थे उनकी मति उनकी इंद्रियां मन में मन बुद्धि में बुद्धि जीव में और जीव पर ब्रह्म परमात्मा में विश्रांति पाकर शुद्ध बुद्ध चैतन्य के सामर्थ्य से संपन्न हो गया था पहाड़ी बाबा घूमते गामते जयमल के राज्य में आए मीरा का सगा भाई जयमल जयमल खड़े खड़े अपना महल बना रहा था खूब ध्यान दे रहा था महल बनाने में पानी की जरूरत पड़ती थी वो पानी पखाली लाता था पाड़े पर भर के तलाव से पहाड़ी बाबा तलाव के किनारे आकर बैठे और पहाड़ी बाबा को पता चला कि ये राजा कपा खाली है पानी भरने वाला पहाड़ी बाबा ने कहा तुम्हारे राजा को कहना कि एक साधु आए हैं पाव भर दूध सुबह और पाव भर दूध शाम को यहां भेज दिया करें मीरा के भाई जयमल को पता ही नहीं कि सत्संग और संत की महिमा क्या होती है वो पाश्चात्य जगत के वायसरों से और राजे महाराजाओं से प्रभावित रहा होगा उसने भोग विलास संयुक्त तो महल बनाने में अपनी सारी अकल हुशारी लगाई पहाड़ी बाबा ने कहा कि राजा को कह देना पाव भर दूध सुबह और पाव भर शाम दूध भेजा करे साधु को जयमल के लिए बात अहम को चोट करने वाली थी पखाली ने जाकर कहा एक बाबा जी आए और बोलते हैं कि राजा को कह देना कि सुबह और शाम दूध भेजा करें का मार के हंसा जैसे रावणिया कंध समझते अहंकार कहीं झुकना नहीं चाहता अहंकार मजाक उड़ाना चाहता है जयमल हंसा के महाराज मंत्री को कहा कि आजकल साधु बाबाओं का दिमाग भी आसमान में चलता है राजा को कहला के बेचा कि पाप भर दूध सुबह देना और शाम को देना कखा महाराज को बोलना कि जो पाड़ा है ना पाड़ा पाड़े को भी तो स्थन होते हैं ना भैंस को होते हैं तो से पाड़े को भी तो होते तो बोले पाड़ों पाड़े के स्तन में जितना भी दूध निकले वो रोज ले लिया करो वही लेके पी लिया करो बोलते ना जयमन ने ऐसा कहा राजा साहब ने बखाली ने जाकर प्यारी बाबा को कहा राजा साहब ने कहा है कि पाड़े को दो के पी लिया करना पखाड़ लेके रोज पानी भरने आऊंगा इसको दो के पी लिया करना पहाड़ी बाबा आ गए अपनी योग्य जरा मस्ती संकल्प का संचार करने के लिए कोई निमित्त होता है कोई वस्तु होती और पानी में देखकर हमारा छांटा तो हाथ गुम आया और भैंसे में से भैंस बन गई और उसके स्तन भर गए दूध से पखाल चढ़ा के भैंसे को ले जा रहा है उसके स्तन से दूध टहा है पखाली तो चरणों पे गिरा और आते जाते लोगों को बता कि देखो देखो देखो देखो, देखो बाबा ने ये कर दिया जयमल ने देखा जयमल को लगा कि धत तेरे की हम तो लोगों का शोषण करके फिर मौज लेना चाहते हैं लेकिन इनका तो संकल्प मात्र प्रकृति में मौज मजा देता है जयमल आया चरणों पे गिर पड़ा के महाराज क्षमा कर ये सब कैसे होता है क्या हरि अनंत हरि की शक्ति अनंत हो अनंत हरि अनंत ब्रह्मांड नायक तेरा आत्मा बनकर बैठा है मुख इस महल को बना बनाकर छोड़ के मरेगा तू हृदय के महल को बना ताकि तेरा परलोक सुधर जाए ये परिस्थितियों का सुख तू कब तक लेगा व्यक्तियों की खुशामद का सुख तू कब ले, कब तक लेगा रानियों के हडमास का सुख तू कब तक लेगा मूर्ख दिखता तो राजा है लेकिन महाकंगाल है तू हे दिवाले तू हमें सुख दे हे फर्नीचर तू हमें सुख दे हे पार्टी तू हमें सुख दे हे शराब तू हमें सुख दे हे कंगले शराब के शराब से सुख मांगने वाले भिखारी कबाबों से सुख ढूंढने वाले कंगले महल की दीवालों से अच्छा महल बनाऊंगा सुखी होऊंगा, प्राणियों के हर मास और चमड़ा चोत के सुख लेने वाले जयमल का हृदय देखो छोटे से छोटे आदमी में भी कुछ ना कुछ समझ होती और कुछ ना कुछ, कुछ पुण्यायी होती मीरा का भाई जयमल का हृदय बदला चरणों पर गिरा महाराज फिर सुख कैसे मिलेगा जो सुख स्वरूप श्री हरि है उसकी उपासना सीख उसकी पूजा सीख उसका भजन करना सीख जैमल ने अपने महल के ऊपर एक सुंदर रूम बनाया नीचे के रूम सादे सूदे रखे लेकिन वो ठाकुर जी का पूजा का रूम सात्विक ढंग से सजाया और जैमल ने ऐसी सिद्धी रखी कि केवल जैमल ही जा सकता है छत के कमरे पर बाद में वो सीढ़ी लंबी करके रख देगा जैमल ने यह आदेश कर रखा था कि इस सीढ़ी का उपयोग करके अगर कोई ऊपर चढ़ा मेरे कमरे में गया तो सजा मिलेगी उसकी उसको गुरु ने दिया हुआ मंत्र और मूर्ति का धन प्रतिष्ठा करके जैमल रोज पूजा करता श्री कृष्ण की तो अत्यंत बहिर्मुख आदमी वो सीधा निर्विकल्प समाधि में अथवा निर्गुण ब्रह्म में नहीं जाएगा जो संसारी चीजों में खेल रहा है उसको थोड़ा आकृति की जरूरत पड़ेगी चाहे फिर नारायण के किसी अवतार की आकृति हो अथवा नारायण जिस हृदय में अवतरित हुए हो ऐसे सतगुरु की आकृति हो उसको आकृति का अवलंबन का जरूरत पड़ता है ऐसे मन कैसे टिकाएगा मैंने भी गुरुदेव के श्री विख्र का आकृति रखकर बहुत कुछ लाभ उठाया फिर तो फोटो की जरूरत नहीं पड़ती थी गुरु के निकट हृदय से जाते थे और मन ही मन बातचीत ऐसा वैसा तो प्रेरणा लेते थे जयमल ने पूजा शुरू की और पत्नी को स्त्री को जिज्ञासा तो होती लेकिन जयमल को कह रखा था कि कमरे में पूजा के कमरे में और व्यक्ति ना है तो अच्छा है तो, तो राजा था राजट नहीं महाराज कोई नहीं आया अकेले आए वो अकेले जाना है तो पूजा के कमरे में अकेले बैठना ऐसा नहीं ये बैठे वो बैठे उधर ध्यान खींच जाएगा तो यात्रा लंबी हो जाएगी प्यारी बाबा खुद एकांत में रहते थे बहुत सामर्थ्य आया था उनको। तो शिष्यों को भी एकांत का महत्व तो समझाए जयमल ने उस एकांत कमरे में पूजा चालू की पूजा करते करते एक दिन ज़ेमल थका था रात्रि को जल्दी सो गया नीचे आकर रानी साबा को हुआ कि देखे ये संध्या को पूजा करके आ गए आखिर कमरे में क्या रखते हैं और रोज भोग ले जाते हैं फिर बांटते हैं ये करते हैं, बड़े भगत हो गए तो भगवान का कैसा ये सेवा पूजा करते हैं उसने धीरे से सीढ़ी उठाकर रखी रकड़ी की सीढ़ी गलियों पर जो बनती है बांसों पर आदि जो सीढ़ी रखी और धीरे धीरे धीरे धीरे कमरे में गई जो ठाकुर जी के लिए शया बिछाई थी उस पर एक तेज उमय आनंद से मानो कोई आदि नारायण का अंशा है विश्रांति कर रहा है जयमल की पत्नी देखते ही दंग कि ये मैं क्या देख रहे शरीर में रोमांच हो गया धीरे धीरे सीढ़ी उतरती और डर के मारे भागता हुआ चोर कुछ न कुछ भूल जाता वो डर के मारे सीढ़ी उतरते उतरते आखिरी सीढ़ी से जरा सा जंप मार के उतरी तो गहनों का आवाज हुआ जयमल की नींद खुली जयमल ने देखा कि सीढ़ी लगी पत्नी को डांटा है क्या कर रही थी बोले चाहे तुम तो मार दो अब मुझे फिक्र नहीं है तू मेरे से डरती नहीं मैं डरती थी तब डरती थी आप आज मुझे डर नहीं हो रहा है पतिदेव मैं चुपके से गई आपकी अवज्ञा की आपकी पूजा के कमरे में गई और मैंने क्या देखा पतिदेव भगवान जिसकी तुम पूजा करते वो मानो साकार होगा विश्रांति कर रहे थे आपकी पूजा के रूम में बस उसका वर्णन ये बता रहा था कि सचमुच में इसने साकार विग्रह के दर्शन किए जयमल ने सीढ़ी रखी जयमल गया तो जयमल को दिखाई नहीं पड़ा लेकिन जयमल ने उस शया को प्रणाम किया कि प्रभु अभी मेरे चित्त में दोष है मेरे कषाय परिपक्व नहीं हुए मैंने कईयों का शोषण किया और मैं भोगी जीवन जिया इसलिए मेरा भक्ति योग सफल नहीं हुआ फिर भी गुरु की कृपा से तुम आते तो हो पत्नी का निर्दोष हृदय है उसको दीदार दिया देर साबेर तुम मुझे भी दीदार दोगे अगर नहीं भी दोगे तब तभी भी ये तो मानता हूं कि मेरी पूजा तुम्हारे तक पहुंच रही है तुम जो देते हो वो पहुंचता है उसका संदेह ना करो कि पहुंचता कि नहीं पहुंचता पहुंचता है और तुमको देखने की जब आंख खुल जाएगी तब दिखेगा भी सही। तो शास्त्र कहते हैं आसक्ति कभी जीर्ण होने वाली नहीं है लेकिन वही आसक्ति पहारी जैसे बाबा के चरणों में उनके वचनों में हो जाए लीलाशाह बापू के चरणों में और उनके वचनों में हो जाए राम कृष्ण के चरणों में और उनके वचनों में हो जाए भगवान वेदव्यास के वचनों में और उनके चरणों में आसक्ति हो जाए तो वो आसक्ति मुक्ति देने वाली है